अष्टावक्र गीता नोवा प्रकरण वासना ही सुख का कारण दुखादी दृविदान पर यह किया और यह नहीं किया ये द्वंद कब किसके शांत हुए हैं अर्थात कभी किसी के नहीं ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग पारण हो जाओ और कोई व्रत मत लो अर्थात दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो ज्ञान का फल अनुग्रह है है धन्यस्य कश्या कोई विरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की भोगने की की और जानने इच्छाएं शांत हो गई कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते असारम यह संपूर्ण जगत मानसिक दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है इसमें कुछ सार नहीं है यह निंदित एवं त्याज है ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है प्राप्त बड़ा ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी सुख दुखादि के द्वंदों से आक्रांत नहीं रहता इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला ले ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है ना ना महर्षी नाम साधु नाम जोगी नाम तथा दृष्टा कोन दृष्टान ऐसा कौन विचारशील मनुष्य होगा जो महर्षि साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए मूर्ति चैतन्यस्य निर्वेद समता युक्त्यां जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है वह क्या गुरु नहीं है यथार्थतः तुम पंच भूतों के विकारों को अर्थात देहेन्द्र आदि को यथार्थ में पंच भूत मात्र ही देखो तब तुम तक्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे संसार ही संसार है इसलिए इन सब का परित्याग कर दो वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है अब शरीर अंतकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो उससे कोई संबंध नहीं रहता इति श्री अष्टावक्र मुनिहरी विरचिता